चौथा अध्याय आसंमृत्य व्यक्ति के निमित्त के जाने के वाले प्रायश्चित 10 दान आदि विविध कर्म मृत्यु के बाद के जाने वाले कर्म सपिंड दान दाह संस्कार से पूर्व किए जाने वाले कर्म दाह संस्कार के बाद अस्ते संचयानादि कर्म तथा गृह प्रवेश के समय के कर्म दुर्मृृत्य के नारायण वलिका पंचक मुरत्यो के करत्यो भगवान वासुदेव प्रकृष्ण ने कहा जी महाराज जाने में या अनजाने में मनुष्य जो भी पाप करते हैं उन पापों के सुधी के लिए उन्हें प्रायश्चित करना चाहे जो विद्वान पहले पवित्र करने वाले भस्मादिदशस्नान करें और पापों के प्रायश्चित रूप में शास्त्रोक्त कृत्रिम दे व्रत कथ यदि मनुष्य उनमें अक्षमता के कारण सफल न हो रहा हो, तो आधा ही सही। यदि आधा भी न हो, तो उसका भी आधा सही। और नहीं तो उस आधे का भी आधा। उसे कुछ न कुछ प्रयास अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात देखा सामर्थ्य दस प्रकार के दान देने का विधान है। उसको सुनो। गो, भूमि, तिल, हरण, कृत्रिम वस्त्र, धा� यमद्वार पर पहुँचने के लिए जो मार्ग बताए गए हैं वे अत्यंत दुर्गंधजाएँ मवादाद तथा रक्ताद से ख़रिब्याप्त हैं अतः उस मार्ग में स्थित बैतरनी नदी को पार करने के लिए बैतरनी की गौदान करना चाहे जो गौ सर्वांग में काली हो जिसके स्तन भी काले हों उसे बैतरनी को माना गया है तेले लोह, सोनारन कपास लवण सप्तधान भूमि और गौ। ये पाप से सुद्धि के लिए पवित्रता में एक से बढ़कर एक हैं इन आठ दानों को महादान कहा जाता है उनका दान उत्तम प्रवृत्ति वाले ब्राह्मण को ही देना चाहिए अब पद दान का वर्णन सुनो छत्र जूता वस्त्र अंगूठी कमंडलों आसन पात्र और भोज्य पदार्� इन दानों को भी करना चाहिए। तेल, ग्रेट, सया उपस्कर तथा और भी जो कुछ हो, अपने को इष्ट हो, वह सब देना चाहिए। हे पक्षराज गरोड़े, इस पृथ्वी पर जिसने पाप का प्रायश्चित कर लिया है, वह दस प्रकार के दान भी दे चुका है, बेतरनी गाओ एवं अष्ट भी कर चुका है। तिल से भरा पूर्ण पात्र घी से भरा हुआ पात्र सया और विविध पद करता है तो वह नरक रूपी गर्व में नहीं जाता अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता प्रायश्चित्तम कृतम एने दश दाना नविचतो दानम गौरवैतरण्याश्च दान्याष्टौ तथापिवा इसलिए पंडित लोग स्वतंत्र रूप से ही लवण दान इस प्रतिमा पर मरणासन्न प्राणी के प्राण जब न निकल रहे हों तो उस समय लवण रस का दान करके उसके हाथ से दिलवाना चाहे क्योंकि वह दान उसके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खोल देता है मन से स्वयं जो कुछ दान देता है परलोक में वह सब उसे प्राप्त होता है वहां उसके आगे रखा हुआ मिलता है हे गरुड़ जिसने वही अपने पापों को बशमसात करके स्वर्गलोक में सुखपूर्वक निवास करता है गरुड़ गौ का आदोग अमृत है इसलिए जो मनुष्य दूध देने वाली गौ का दान देता है वह तो को प्राप्त करता है पहले कहे गए तिलादिक आठ प्रकार के दान देकर प्राणी गंधर्व में निवास करता है यमलोक का छात्र दान करने से मार्ग में सुख प्रदान करने वाली छाया प्राप्त होती है जो मनुष्य इस जन्म में पादुकाओं का दान देता है वह अश्वपत्र बन के मार्ग को छोड़कर घोड़े पर सवार होकर सुख पूर्वक पार करता है भोजन और आसन का दान देने से प्राणी को परलोक मार्ग में सुख का उपभोग प्राप्त होता है जल से परिपूर्ण कमंडल करता है यमराज के दूत महाक्रोधी और महाभयंकर हैं काले एवं पीले वर्ण वाले उन फूलों को देखने मात्र से भय लगने लगता हैं उदारता पूर्वक वस्त्र आभूषण आदि का दान देने से वे यमदूत प्राणी को कष्ट नहीं देते हैं तिल से भरे हुए पात्र का जो दान ब्राह्मणों को दिया जाता है वह मनुष्यों के मन वाणी और मनुष्य ग्रहत पात्र का दान करने से रुद्रलोक प्राप्त करता है। ब्राह्मण को सभी साधनों से युक्त सैया का दान करके मनुष्य शुभलोक में नाना प्रकार की अप्सराओं से युक्त विमानों में चढ़कर 60 हजार वर्ष अमराबती में क्रेडा करके इंद्रलोक के बाद गिरकर पुनः इस पृथ्वी लोक में आकर राजा का पद प्राप्त करता ह� घोस्को स्वर्ग की प्राप्ति होती हैं, हे गरुड़ दान में दिए गए इस घोड़े के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्ष स्वर्ग लोक का उसे भोग प्राप्त होता है प्राणी ब्राह्मण तो सभी उपकरणों से युक्त चार घोड़ों वाले रथ का दान दे राजस्य यज्ञ का फल प्राप्त करता है यदि कोई व्यक्ति सुपात्र तिलक से समन्वित मैसे का दान देता है तो वह परलोक में जाकर अभिदेश को प्राप्त करता है इसमें संदेह नहीं। ताल पत्र से बने हुए पंखे का दान करने से मनुष्य को परलोक मार्ग में वायु का सुख प्राप्त होता है। वस्त्र दान करने से व्यक्ति परलोक में सौभाग्य संपन्न शरीर और उस लोक के वैभव संपन्न वैभवों को प उसके वंश का कभी नाश नहीं होता और वह स्वयं स्वर्ग का सुख प्राप्त करता है गरुड़ इन बताए गए सभी प्रकार के दानों में प्राणी की श्रद्धा तथा अश्रद्धा से आए वे की अधिकता और कमी के कारण उसके फल में विशृष्टता और लघुता होती है इस जिस लोक में जिस व्यक्ति ने जल एवं रस का दान दिया है वह आपातकाल में आह्लाद का अनुभव करता है वहाँ पर लोग में अन्न भक्षण के बिना भी वही तृप्ति प्राप्त करता है जो उत्तम उत्तम अन्न के भक्षण से प्राप्त होती है। मृत्यु के सन्निकट आ जाने पर यदि मनुष्य यथा विद्य संन्यास आश्रम को ग्रहण कर लेता है, तो वह पुनः इस संसार में नहीं आता आप तो उसको मुक्त प्राप्त हो जाता है। यदि मृत्यु तो उसको मुक्ति प्राप्त होती हैं तथा यदि प्राणी मार्ग के बीच में ही मर जाता है तो भी मुक्ति प्राप्त करता है साथ ही उसको तीर्थ लोक ले जाने वाले लोग पग पग पर यज्ञ करने के समान फल को प्राप्त करते हैं कि असन्न मरण मार्त्य चे तीर्थम प्रतिनीयते तेत ते प्राप्तो भुवन यदि मार्गगह पदे पदे कृतुत्समम भवेतस्य न संशयः हे ब्राह्मण मृत के निकट आ जाने पर जो मनुष्य विदबत उपवास करता है वह भी मृत के पश्चात पुनः इस संसार में नहीं लौटता है हे खगेश मृत्यु के सन्निकट होने पर कौन सा दान करना चाहे इस प्रकार इस प्रश्न का मैंने तुम्हें उत्तर बता दिया मृत्यु इस प्रश्न का उत्तर अब तुम मुझसे सुनो। नए मिसारल ने मिस्रेश्वर जी महाराज सौनकाद 80 हजार रसियों के लिए यह आख्यान सुनाते हुए कहते हैं रसियों, तब भगवान केशव ने पुनः कहना आरंभ किया।